अनोशो टॉक जिन खो जा तिन पाइया नंबर ट्वेल्व व्यक्ति का विचार करके कोई घटना वहां से नहीं घटती जिससे नदी बह रही है किनारे जो दरख्त होंगे उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी उनमें फूल लगेंगे फल आएंगे नदी की धार में जो पड़ जाएंगे उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी बह जाएंगे टूट जाएंगे नदी को ना तो प्रयोजन है कि किसी वृक्ष की जड़ मजबूत हो और ना प्रयोजन है कि कोई वृक्ष उखाड़ दे नदी बह रही है नदी एक शक्ति है नदी एक व्यक्ति नहीं है लेकिन निरंतर यह भूल हुई कि हमने परमात्मा को एक व्यक्ति समझ रखा है इसलिए हम सोचते हैं जैसे हम व्यक्ति के संबंध में सोचते हैं हम कहते हैं वो बड़ा दयालु है हम कहते हैं वो बड़ा कृपालु है हम कहते हैं वो सदा कल्याण ही करता है ये हमारी आकांक्षाएं हैं जो हम उस पर थोप रहे हैं व्यक्ति पर तो ये आकांक्षाएं थोपी जा सकती हैं, और अगर वो इनको पूरा न करे तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता शक्ति पे ये आकांक्षाएं नहीं थोपी जा सकती और शक्ति के साथ जब भी हम व्यक्तिमान के व्यवहार करते हैं तब हम बड़े नुकसान में पड़ते हैं क्योंकि हम बड़े सपनों में खो जाते हैं शक्ति के साथ शक्ति मान के व्यवहार करेंगे तो बहुत दूसरे परिणाम होंगे जैसे कि जमीन में ग्रेविटेशन कशिश गुरुत्वाकर्षण है आप जमीन पर चलते हैं तो उसी की वजह से चलते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप चल सकें आप ना चलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा इस भूल पर पड़ जाना आप नहीं थे जमीन पे तो भी था एक दिन हम नहीं भी होंगे तो भी होगा और अगर आप गलत ढंग से चलेंगे तो गिर पड़ेंगे टांग भी टूट जाएगी वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होगा लेकिन आप किसी अदालत में मुकदमा न चला सकते क्योंकि वहां कोई व्यक्ति नहीं है गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति की धारा है अगर उसके साथ व्यवहार करना है तो आपको सोच समझ के करना होगा वो आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं कर रही है परमात्मा की शक्ति आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं करती परमात्मा की शक्ति कहना ठीक नहीं है परमात्मा शक्ति ही है वो आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं है उसका उसका अपना शाश्वत नियम है उस शाश्वत नियम का नाम ही धर्म है धर्म का अर्थ है उस परमात्मा नाम की शक्ति के व्यवहार का नियम अगर आप उसके अनुकूल करते हैं समझ पूर्वक करते हैं विवेक पूर्वक करते हैं तो वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाएगी उसकी तरफ से नहीं आपके ही कारण अगर आप उल्टा करते हैं नियम के प्रतिकूल करते हैं तो वो शक्ति आपके लिए अकृपा बन जाएगी परमात्मा अकृपा नहीं है आपके ही कारण तो परमात्मा को व्यक्ति मानेंगे तो भूल होगी परमात्मा व्यक्ति नहीं है शक्ति है और इसलिए परमात्मा के साथ न प्रार्थना का कोई अर्थ है न पूजा का कोई अर्थ परमात्मा के साथ अपेक्षाओं का कोई भी अर्थ नहीं यदि चाहते हैं कि परमात्मा वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाए तो आपको जो भी करना है वो अपने साथ करना इसलिए साधना का अर्थ है प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं ध्यान का अर्थ है पूजा का कोई अर्थ नहीं इस फर्क को ठीक से समझ ले प्रार्थना में आप परमात्मा के साथ कुछ कर रहे हैं अपेक्षा आग्रह निवेदन मांग ध्यान में आप अपने साथ कुछ कर रहे हैं पूजा में आप परमात्मा से कुछ कर रहे हैं साधना में आप अपने से कुछ कर रहे हैं साधना का अर्थ है अपने को ऐसा बना लेना कि धर्म के प्रतिकूल आप न रह जाएं। और जब नदी की धारा बहे तो आप बीच में न पड़ जाएं, तट पे हों कि नदी की धारा का पानी आपकी जड़ों को मजबूत कर जाए उखाड़ ना जाए जैसे ही हम परमात्मा को शक्ति के रूप में समझेंगे हमारे धर्म की पूरी व्यवस्था बदल जाती तो जो मैंने कहा कि यदि आकस्मिक घटना घट गट जाए तो दुर्घटना बन सकती है दूसरी बात पूछी है कि क्या अपात्र को भी वो घटना घट गट सकती है ना अपात्र को कभी नहीं घटती घटती तो है पात्र को ही लेकिन अपात्र कभी आकस्मिक रूप से पात्र बन जाता है जिसका उसे खुद भी पता नहीं चलता घटना तो सदा ही पात्र को घटती है जैसे प्रकाश आंख को ही दिखाई पड़ता आंख वाले को ही दिखाई पड़ता अंधों को नहीं दिखाई पड़ता, सकती न दिखाई पड़ सकता है लेकिन अगर अंधे की आंख का इलाज किया गया हो और वो आज ही अस्पताल से बाहर निकल के सूरज को देख ले तो दुर्घटना घट जाएगी उसे महीने दो महीने हरा चश्मा लगा के प्रतीक्षा करनी चाहिए अपात्र एकदम से पात्र बन जाए तो दुर्घटना ही घटेगी इसमें सूरज कसूरवार नहीं होगा उसको दो महीने आखों को सूर्य के प्रकाश के झेलने की क्षमता भी विकसित करने देनी चाहिए नहीं तो वो पहले जितना अंधा था उससे भी ज्यादा खतरनाक अंधा हो जाएगा क्योंकि पहले वाले अंधेपन का इलाज भी हो सकता था इलाज भी, भी मुश्किल होगा क्योंकि ये दोबारा अंधा हुआ है इसको ठीक से समझ लेना पात्र को ही अनुभूति आती है लेकिन अपात्र कभी शीघ्रता से पात्र बन सकता है कभी ऐसे कारणों से पात्र बन सकता है जिसका उसे पता भी ना चले और तब तब दुर्घटना के सदा डर है क्योंकि शक्ति अनायास उतर आए तो आप झेलने की स्थिति में नहीं होते ऐसा समझ लें एक आदमी को अनायास कुछ भी मिल जाए धन मिल जाए तो धन के मिलने से दुर्घटना नहीं होनी चाहिए लेकिन अनायास मिलने से दुर्घटना हो जाएगी अनायास बहुत बड़ा सुख भी मिल जाए तो भी दुर्घटना हो जाएगी क्योंकि उस सुख को भी झेलने के लिए क्षमता चाहिए सुख भी धीरे धीरे ही मिले तो हम तैयार हो पाते हैं आनंद भी धीरे धीरे ही मिले तो हम तैयार हो पाते हैं। क्योंकि तैयारी बहुत सी बातों पर निर्भर है और हमारे भीतर झेलने की क्षमता भी बहुत सी बातों पर निर्भर है हमारे मस्तिष्क के स्नायु हमारे शरीर की क्षमता हमारे मन की क्षमता सबकी सीमा है और वो जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो असीम है वो ऐसा ही है जैसे बूम के ऊपर सागर गिर जाए तो बूंद के पास कुछ पात्र पात्रता चाहिए सागर को पी जाने की नहीं तो अनायास तो सिर्फ बूंद मरेगी ही मिटेगी ही पानी सकेगी कुछ इसलिए अगर इसे ठीक से समझे तो साधना में दोहरा काम उस शक्ति के मार्ग पर अपने को लाना है उसके अनुकूल लाना है और अनुकूल लाने के पहले अपने को सहने की क्षमता भी बढ़ानी है ये दोहरे काम साधना के हैं एक तरफ से द्वार खोलना है आंख ठीक करनी है और दूसरी तरफ से आंख ठीक हो जाए तो भी प्रतीक्षा करनी हो और आंख को भी इस योग बनाना है कि वो प्रकाश को देख सके अन्यथा बहुत प्रकाश अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरा सिद्ध होता तो है इसमें प्रकाश का कोई भी कसूर नहीं है, इसमें प्रकाश का कोई लेना देना नहीं ये बिल्कुल एक तरफा मामला है हमारे ऊपर ही निर्भर है इसमें हम जिम्मेदारी कभी दूसरे पे ना दे पाएंगे अब जैसे आदमी के तो जन्मों-जन्मों की यात्रा है उस जन्मों-जन्मों की यात्रा में उसने बहुत कुछ किया और कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल पात्र होने के इंच भर पहले छूट गया वो पिछले जन्मों की सारी स्मृतियां उसकी खो गई उसे कुछ पता नहीं यदि आप पिछले जन्म में किसी साधना में लगे थे और निन्यानबे डिग्री तक पहुंच गए थे सोवीं डिग्री तक नहीं पहुंचे थे अब वो साधना भूल गई वो जीवन भूल गया वो सारी बात भूल गई लेकिन 99 डिग्री तक की जो आपकी स्थिति थी वो आपके साथ है। एक दूसरा आदमी आपके पास में बैठा हुआ है वो एक ही डिग्री पर रुक गया है आ, उसको भी कोई पता नहीं आप दोनों एक ही दिन ध्यान करने बैठे तो भी आप दोनों अलग अलग तरह के आदमी उसकी एक डिग्री बढ़ेगी तो अभी कोई घटना घटने वाली नहीं वो दो ही डिग्री पे पहुंचेगा आपकी एक डिग्री बढ़ेगी तो घटना घट जाने वाली है यह आकस्मिक ही होगी आपके लिए घटना क्योंकि आपको कोई अंदाज भी नहीं है कि निन्यानवे डिग्री पे आप थे आप कहा हैं इसका अंदाज नहीं और इसलिए एकदम से पहाड़ टूट पड़ता की तैयारी चाहिए और जब मैं कहता हूं दुर्घटना तो मेरा मतलब इतना ही है कि जिसकी हमारे लिए तैयारी नहीं थी अनिवार्य रूप से दुर्घटना का मतलब दुख नहीं होता दुर्घटना का इतने मतलब होता है कि जिसके घटने के लिए हम अभी तैयार न थे दुर्घटना का मतलब अनिवार्य रूप से बुरा नहीं होता अब एक आदमी को एक लाख रुपए की लॉटरी मिल गई हो कुछ बुरा नहीं हो गया है लेकिन मृत्यु घटित हो जाएगी वो मर सकता है एक लाख ये उसके हृदय की गति को बंद कर जा सकते दुर्घटना का मतलब इतना है कि जिस घटना के हम अभी तैयार न थे और इससे उल्टा भी हो सकता है अगर कोई आदमी तैयार हो और उसकी मृत्यु आ जाए तो जरूरी नहीं कि मृत्यु दुर्घटना ही हो अगर कोई आदमी तैयार हो सुखराज जैसी हालत में हो तो वो मृत्यु को भी आलिंगन करके स्वागत कर लेगा और उसके लिए मृत्यु तत्काल समाधि बन जाएगी दुर्घटना नहीं क्योंकि उस मरते क्षण को वो इतने प्रेम और आनंद से स्वीकार करेगा कि वो उस तत्व को भी देख लेगा जो नहीं मरता है हम तो मरने को इतनी गबराहट से स्वीकार करते हैं कि मरने के पहले बेहोश हो जाते हैं। मरने की प्रक्रिया हम होशपूर्वक नहीं अनुभव कर पाते मरने के पहले बेहोश हो जाते हैं। इसलिए हम बहुत बार मरे हैं लेकिन मरने की प्रक्रिया का हमें कोई पता नहीं एक बार भी हमें पता चल जाए कि मरना क्या है तो फिर हमें कभी भी यह ख्याल नहीं उठेगा कि मैं और मर सकता हूं क्योंकि मौत की घटना घट गट जाएगी और आप पार खड़े रह जाएंगे लेकिन यह होश में होना चाहिए तो मृत्यु भी किसी के लिए सौभाग्य हो सकती है और प्रसाद ग्रेस भी किसी के लिए दुर्भाग्य हो सकती इसलिए साधना दोहरी है पुकारना है बुलाना है खोजना है जाना है और साथ साथ तैयार भी होते चलना है कि जब आ जाए द्वार पर प्रकाश तो ऐसा ना हो कि प्रकाश भी हमें अंधेरा ही सिद्ध हो और अंधा कर जाए इसमें एक बात अगर ख्याल रखेंगे जो मैंने पहले कही तो अड़चन न होगी अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लेंगे तो फिर बहुत अड़चन हो जाती अगर शक्ति मानेंगे तब कोई अड़चन नहीं व्यक्ति मान के बहुत कठिनाई हो गई और हमारी हमारे मन की इच्छा ऐसी होती है कि व्यक्ति हो क्योंकि व्यक्ति बना के हम उसको रिस्पांसिबल बना देते हैं फिर जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं रह जाती उसकी भी कुछ हो जाती और हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए उसको उत्तरदायी बनाते हैं बड़ी चीजों की तो बात अलग एक आदमी को नौकरी मिल जाए तो परमात्मा को धन्यवाद देता है नौकरी छूट जाए तो परमात्मा पर नाराज होता है किसी को फोड़ाफुंसी हो जाए तो परमात्मा पर कहता है उसने कर दिया किसी का फोड़ा फुंसी ठीक हो जाए तो वो कहता भगवान की कृपा से ठीक हो रहा लेकिन हम कभी ख्याल नहीं करते कि हम कैसे काम भगवान से ले रहे हैं और कभी ये ख्याल नहीं करते कि बड़ी इगोसेंटिक धारणा है कि मेरे फोड़े फिंसी की फिक्र भी भगवान कैसा है कि हमारा एक रुपया गिर गया और सड़क पर लौट के मिल गया तो हम कहते हैं भगवान की कृपा मेरे एक रुपये का भी हिसाब किताब जो है वो भगवान रख रहा है ये सोच के भी मन को बड़ी तृप्ति मिलती है क्योंकि मैं तब इस सारे जगत के केंद्र पर खड़ा हो गया और परमात्मा से ही मैं जो एक व्यवहार कर रहा हूँ एक नौकर का व्यवहार है उससे भी मैं पुलिस वाले का उपयोग ले रहे हैं। कि वो तैयार खड़ा है हमारे रुपये को बचा रहा है व्यक्ति बनाने से ये सुविधा है जिम्मेदारी उस पर टाल सकते हैं लेकिन साधक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है असल में साधक होने का एक ही अर्थ है कि इस जगत में वो किसी बात के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने नहीं जाएगा अब दुख है तो अपना है सुख है तो अपना है शांति है तो अपनी है अशांति है तो अपनी है कोई उत्तरदायी नहीं कोई रिस्पॉन्सिबिल नहीं मैं ही उत्तरदायी अगर टांग टूट जाती है गिर के तो ग्रेविटेशन जिम्मेदार नहीं मैं ही जिम्मेदार हूं ऐसी मनोदशा हो तो फिर बात समझ में आ जाएगी और तब तब दुर्घटना का अर्थ और होगा और इसलिए मैंने कहा कि प्रसाद भी तैयार व्यक्तित्व को उपलब्ध होता है तो कल्याणकारी मंगलदाई हो जाए असल में हर चीज की एक घड़ी है हर चीज का एक ठीक क्षण है और ठीक क्षण और ठीक घड़ी को चूक जाना बड़ी दुर्घटना है से बार बार संबंध होना चाहिए। तो यह क्या गुरु रूपी किसी व्यक्ति पर परावलंबन नहीं हुआ यह हो सकता है परावलंबन अगर कोई गुरु बनने को उत्सुक हो कोई बनाने को उत्सुक हो तो यह परावलंबन हो जाएगा इसलिए भूल के भी शिष्य मत बनना और भूल के भी गुरु मत बनना यह परावलंबन हो जाएगा लेकिन यदि शिष्य और गुरु बनने का कोई सवाल नहीं है तब कोई परावलंबन नहीं है तब जिससे आप सहायता ले रहे हैं वो अपना ही आगे गया रूप है अपना ही आगे गया रूप है कौन बने गुरु कौन बने शिष्य मैं निरंतर कहता रहा हूं कि बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के स्मरण में एक बात कही कहा है कि मैं तब अज्ञानी था और एक बुद्ध पुरुष परमात्मा को उपलब्ध हो गए थे तो मैं उनके दर्शन करने गया था बुद्ध पिछले जन्म में जब वो बुद्ध नहीं हुए थे किसी बुद्ध पुरुष के दर्शन करने गए थे झुक उन्होंने प्रणाम किया था और वो प्रणाम करके खड़े भी नहीं हो पाए थे कि बहुत मुश्किल में पड़ गए क्योंकि वो बुद्ध पुरुष उनके चरणों में झुके और उन्हें प्रणाम किया उन्होंने तो कहा आप ये क्या कर रहे हैं मैं आपके पैर छू ये ठीक आप मेरे पैर छूते तो उन्होंने कहा था कि तू मेरे पैर छूए और मैं तेरे पैर न छू तो बड़ी गलती हो जाएगी गलती इसलिए हो जाएगी कि मैं तेरा ही दो कदम आगे गया एक रूप और जब मैं तेरे पैर में झुक रहा हूं तो तुझे याद दिला रहा हूं कि तूने पैर मेरे झुका वो ठीक क्या लेकिन इस भूल में मत पड़ जाना कि तू अलग और मैं अलग और इस भूल में मत पड़ जाना कि तू अज्ञानी और मैं ज्ञानी घड़ी भर की बात है कि तू भी ज्ञानी हो जाएगा यानी ऐसे ही कि जब मेरा दाया पैर आगे जाता है तो बाया पीछे छूट जाता है असल में दायां आगे जाए इसके लिए भी बाएं को पीछे थोड़ी देर छूटना पड़ता है गुरु और शिष्य का संबंध घातक है गुरु और शिष्य का असंबंधित रूप बड़ा सार्थक है असंबंधित रूप का मतलब ये होता है कि जहां अब दो नहीं है जहां दो हैं वहीं संबंध हो सकता है। तो ये तो समझ में भी आ सकता है कि शिष्य को यह ख्याल हो कि गुरु है क्योंकि शिष्य अज्ञानी है लेकिन जब गुरु को भी यह ख्याल होता है कि गुरु है तब फिर हद हो जाती है तब उसका मतलब हुआ कि अंधा अंधे को मार्गदर्शन कर रहा है और इसमें आगे जाने वाला अंधा ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक दूसरे अंधे को यह भरोसा दिलवा रहा है कि बेफिक्र गुरु और शिष्य के संबंध का कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। असल में इस जगत में हमारे सारे संबंध शक्ति के संबंध है पावर पॉलिटिक्स के संबंध है कोई बाप है कोई बेटा है बाप और बेटा अगर प्रेम का संबंध हो तो बात और होगी तब बाप को बाप होने का पता नहीं होगा बेटे को बेटे होने का पता नहीं होगा तब बेटा बाप का ही बाद में आया हुआ रूप होगा और बाप बेटे का पहले आ गया रूप होगा स्वभाव बात भी यही है एक बीज हमने बोया है और वृक्ष आया और फिर उस वृक्ष में हजार बीज लग गए वो पहला बीज और इन बीजों के बीच क्या संबंध है वो पहले आ गए थे ये पीछे आए उसी की यात्रा है उसी बीच की यात्रा जो वृक्ष के नीचे टूट के बिखर गया है बाप पहली कड़ी थी ये दूसरी कड़ी है उसी श्रृंखला में लेकिन तब श्रृंखला है और दो व्यक्ति नहीं तब अगर बेटा अपने बाप के पैर दबा रहा है तो सिर्फ बीती हुई कड़ी को स्वभाव था बीते हुई कड़ी को वो सम्मान दे रहा है और अगर बाप अपने बेटे को बड़ा कर रहा है पाल रहा है पोस रहा है भोजन कपड़े की चिंता कर रहा है तो ये किसी दूसरे की चिंता नहीं है वो अपने ही एक रूप को संभाल रहा है और अपने जाने के पहले उसे अगर इसे हम ऐसा कहें कि बाप अपने बेटे में फिर से जवान हो रहा है तो कुछ नहीं नहीं। तब संबंध की बात नहीं तब एक और बात है तब एक प्रेम है जहां संबंध नहीं है लेकिन आम तौर से जो बाप और बेटे के बीच संबंध है वो वो राजनीति का संबंध है बाप ताकतवर है बेटा कमजोर है बाप बेटे को दबा रहा है बाप बेटे को कह रहा है कि तू अभी कुछ भी नहीं मैं सब कुछ हूं तो उसे पता नहीं कि आज नहीं कल बेटा ताकतवर हो जाएगा बाप कमजोर हो जाएगा और तब बेटा उसे दबाना शुरू करेगा कि मैं सब कुछ हूं और तू कुछ भी नहीं ये जो गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है पति और पत्नी के बीच जो संबंध है ये सब पर से विकृतियां है नहीं तो पति पत्नी के बीच संबंध की क्या बात है दो व्यक्तियों ने ऐसा अनुभव किया है कि वो एक एक है इसलिए वो साथ है लेकिन नहीं ऐसा मामला नहीं पति पत्नी को दबा रहा है अपने ढंगों से पति पत्नी पति को दबा रही है अपने ढंगों से और वो एक दूसरे के ऊपर पूरी की पूरी ताकत पावर पॉलिटिक्स का पूरा प्रयोग कर रहे हैं गुरु शिष्य घूम के फिर ऐसी कैसी बात है गुरु शिष्य को दबा रहा है और शिष्य गुरु के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब गुरु बन जाए या अगर गुरु ज्यादा देर टिक जाए तो बगावत शुरू हो जाएगी इसलिए ऐसा गुरु खोजना बहुत मुश्किल है जिसके शिष्य उससे बगावत न करते हो ऐसा गुरु खोजना मुश्किल है जिसके शिष्य उसके दुश्मन ना हो जाते जो भी चीफ डिसाइपल है वो दुश्मन होने वाला है तो चीफ डिसाइबल जरा सोच के बनाना चाहिए कहीं भी वो अनिवार्य है क्योंकि वो जो शक्ति का दबाव है उसकी बगावत रिवेलियन भी होता है अध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं तो मेरी समझ में आता है कि बाप बेटे को दबाए क्योंकि दो अज्ञानियों की बात है माफ की जा सकती है अच्छी तो नहीं सही जा सकती है पति पत्नी को दबाए पत्नी पति को दबाए चल सकता है शुभ तो नहीं है चलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी छोड़ा जा सकता है लेकिन गुरु शिष्य को भी दबा रहा है तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कम से कम ये तो जगह ऐसी है जहां कोई दावेदार नहीं होना चाहिए कि मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते गुरु शिष्य बीच क्या संबंध है दावेदार है एक वो कहता मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते तुम अज्ञानी हो और मैं ज्ञानी हूं इसलिए अज्ञानी को ज्ञानी के चरणों में झुकना चाहिए मगर हमें ये पता ही नहीं है कि एक कैसा ज्ञानी है जो किसी से कह रहा है कि चरणों में झुकना चाहिए ये महाज्ञानी हो गया हा ऐसे कुछ थोड़ी बातें पता चल गई है शायद उसने कुछ किताबें पढ़ ली शायद परंपरा से कुछ सूत्र उसको उपलब्ध हो गए वो उनको दोहराना जान गया है इससे तो ज्यादा कुछ और मामला नहीं शायद तुमने कहानी ना सुनी हो मैंने सुना है कि एक बिल्ली थी जो सर्वज्ञ हो गई थी बिल्लियों में उसकी बड़ी ख्याति हो गई क्योंकि वो तीर्थंकर की हिस्सियत पा गई थी और उसके सर्वज्ञ होने का ऑल नोइंग होने का कारण ये था कि वो एक पुस्तकालय में प्रवेश कर जाती थी और उस पुस्तकालय के बाबत सभी कुछ जानती थी सभी कुछ का मतलब कहां से प्रवेश करना कहा से निकलना किस किताब की आड़ में बैठने से ज्यादा आराम होता है और कौन सी किताब ठंड में भी गर्मी देती है तो बिल्लियों में यह खबर हो गई थी कि अगर पुस्तकालय के संबंध में कुछ भी जानना हो तो वो बिल्ली ऑल नोइंग वो सर्वज्ञ निश्चित ही जो बिल्ली पुस्तकालय के बाबत सब जानती जो भी पुस्तकालय में सब जानती ज्ञानी होने में क्या कमी थी उस बिल्ली को शिष्य भी मिल गए थे लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं था किताब का पता उसे इतना ही था कि उसके आड़ में बैठ के छिपने की सुविधा है। उस किताब के बाबत उसे इतना ही पता था कि उसकी ज़िल्द जो है वो ऊनी कपड़े की है उसमें ठंड में भी गर्मी मिलती यही जानकारी थी उसकी किताब के बाबत और उसे कुछ भी पता नहीं था कि भीतर क्या है और भीतर का बिल्ली को पता हो भी कैसे सकता है? आदमियों में भी, भी ऐसी आल नोइंग बिल्लियां हैं जिनको किताबों की आड़ में छिपने का पता है जिन पर आप हमला करो तो फौरन रामायण बीच में कर लेंगे और कहेंगे रामायण में ऐसा लिखा है और आपकी गर्दन को रामायण से दबा देंगे गीता में ऐसा लिखा है गीता से कौन झगड़ा करेगा अगर मैं सीधा कहूं कि मैं ऐसा कहता हूं तो मुझसे झगड़ा तो हो सकता है लेकिन मैं कहता हूँ गीता ऐसी कहती है मैं गीता को बीच में ले लेता तो। हूं गीता की आड़ में मुझे सुरक्षा है गीता गर्मी भी देती है ठंड में व्यवसाय भी देती है दुश्मन से बचाव के लिए शस्त्र भी बन जाती है आभूषण भी बन जाती और गीता के साथ खेल खेला जा सकता लेकिन गीता में जो है ऐसे आदमियों को उतना ही पता है जितना की उस बिल्ली को जो पुस्तकालय में आराम करती थी उससे बिन्न कुछ पता नहीं और यह तो हो सकता है कि उस पुस्तकालय में रहते रहते बिल्ली किसी दिन जान जाए कि किताब में क्या है लेकिन यह किताब जानने वाले गुरु बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि जितनी इनको किताब कंठस्थ हो जाएगी उतना ही इनको जानने की कोई जरूरत ना रह जाएगी इनको भ्रम पैदा होगा कि हमने जान लिया जब भी कोई आदमी दावा करे कि जान लिया है तब समझना कि अज्ञान मुखर हो गया दावे दाव है दावेदार अज्ञान है लेकिन जब कोई आदमी जानने के दावे से भी झिझक जाए तब समझना कि कहीं कोई झलक और किरण मिलनी शुरू हुई लेकिन ऐसा आदमी गुरु न बन सकेगा ऐसा आदमी गुरु बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता क्योंकि गुरु के साथ अथॉरिटी है गुरु के साथ दावा जरूरी है गुरु का मतलब ही है कि मैं जानता हूं पक्का जानता हूं तुम्हें तो अब जानने की कोई जरूरत नहीं मुस्त जान लो तो जहां अथॉरिटी है जहां आप है और जहां दावा है कि मैं जानता हूं वहां दूसरे की अन्वेषण लो खोज की वृत्ति की हत्या भी है क्योंकि अथॉरिटी बिना हत्या के नहीं रह सकते दावेदार दूसरे की गर्दन काटे बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह भी डर है कि कहीं तुम पता न लगा लो अन्य मेरे अधिकार का क्या होगा मेरी अथॉरिटी का क्या होगा तो मैं तुम्हें रोकूंगा अन्यायी बनाऊंगा शिष्य बनाऊंगा शिष्यों में भी हायर की बनाई जाएगी कौन प्रधान है कौन कम प्रधान है और और सब वही जाल खड़ा हो जाएगा जो राजनीति का जाल है जिससे अध्यात्म का कोई भी संबंध नहीं तो जब मैं कहता हूं कि शक्तिपात जैसी घटना परमात्मा के प्रकाश और उसकी विद्युत को ऊर्जा को उपलब्ध करने की घटना किन्हीं व्यक्तियों के करीब सुगमता से घट सकती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उन व्यक्तियों को पकड़ कर रुक जाना नहीं ये कह रहा हूं कि तुम परतं सौ जाना नहीं ये कह रहा हूं कि तुम उन्हें गुरु बना लेना न ये कह रहा हूं कि तुम अपनी खोज बंद कर देना बल्कि सच तो यह है कि जब भी तुम्हें किसी व्यक्ति के करीब वो घटना घटेगी तो तुम्हें तत्काल ऐसा लगेगा कि जब दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आके भी इस घटना ने इतना आनंद दिया है तो जब सीधी अपने माध्यम से आती होगी तो तो बात ही और हो जाएगी आखिर दूसरे से आकर थोड़ी तो जूठी हो ही जाती थोड़ी तो बासी हो ही जाती मैं बगीचे में गया और वहां की फूलों की सुगंध से भर गया और फिर तुम मेरे पास आए और मेरे पास से तुम्हें फूलों की सुगंध आई लेकिन मेरी पसीने की बदबू उसमें थोड़ी मिल ही जाएगी और तब तक फीकी भी बहुत हो जाएगी तो जब मैं कह रहा हूं कि यह प्राथमिक रूप से बड़ी उपयोगी है कि तुम्हें खबर तो लग जाए कि बगीचा भी है फूल भी हैं तब तुम अपनी यात्रा पे जा सकोगे अगर गुरु बनाओगे तो रुकोगे मिल के पत्थरों के पास हम रुकते नहीं हालांकि मिल के पत्थर जिनको हम गुरु कहते हैं उनसे बहुत ज्यादा बताते पक्की खबर देते हैं कितने मील चल चुके हो कितने मील मंजिल की यात्रा बाकी अभी कोई गुरु इतनी पक्की खबर नहीं देता लेकिन फिर भी मील के पत्थर की ना हम पूजा करते हैं ना उसके पास बैठ जाते और अगर मील के पत्थर के पास हम बैठ जाएंगे तो हम पत्थर से पत्थर सिद्ध होंगे क्योंकि वो पत्थर सिर्फ बताने को था कि आगे वो रोकने वाला नहीं है ना रोकने वाले का कोई अर्थ लेकिन अगर पत्थर बोल सकता होता तो वो कहता कहां जा रहा हो मैंने तुम्हें इतना बताया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे बैठो तुम मेरे शिष्य हो गए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि 10 मील चल चुके और 20 मील अभी बाकी अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे पीछे रहो तो पत्थर बोल नहीं सकता इसलिए गुरु नहीं बनता है आदमी बोल सकता है इसलिए गुरु बन जाता है क्योंकि वो कहता है मेरे प्रति कृतज्ञ रहो अनुग्रहित रहो ग्रेटिट्यूड प्रकट करो मैंने तुम्हें तो इतना बताया और ध्यान रहे जो ऐसा आग्रह करता हो अनुग्रह मानता हो समझना कि उसके पास बताने को कुछ भी ना था कोई सूचना थी जैसे मिल के पत्थर के पास सूचना है उसे कुछ पता थोड़ी कि, कि कितनी मंजिल है और कितनी नहीं है उसे कुछ पता नहीं है सिर्फ एक सूचना उसके ऊपर खुद ही है उस सूचना को दोहराया चला जा रहा है कोई भी निकलता उसी को दोहराया चले जा रहा है ऐसे ही अनुग्रह जब तुमसे मांगा जाए तो सावधान हो जाना और व्यक्तियों के पास नहीं रुकना है जाना तो है अव्यक्ति के पास जाना तो है उसके पास जहां कोई आकार और सीमा नहीं लेकिन व्यक्तियों से भी उसकी झलक मिल सकती है क्योंकि अंततः व्यक्ति है तो उसी के जैसा मैंने कल कहा कि कुएं से भी सागर का पता चलता है ऐसे ही किसी व्यक्ति से भी उस अनंत का पता चलता है अगर तुम झांक सको तो पता चल सकता है लेकिन कहीं निर्भर नहीं होना है और किसी चीज को परतंत्रता नहीं बना लेना है लेकिन सभी तरह के संबंध परतंत्रता बनते चाहे वो पति पत्नी का हो चाहे बाप बेटे को से हो चाहे गुरु शिष्य का हो जहां संबंध है वहां परतंत्रता शुरू हो जाएगी तो आध्यात्मिक खोजी को संबंध ही नहीं बनाने पति पत्नी के बनाए रखे तो कोई बहुत हर्जा नहीं है क्योंकि उनसे कोई बाधा नहीं वो इलेवेंट है लेकिन मजा ये है कि वो पति पत्नी के बाप बेटे के संबंध तोड़ के एक नया संबंध बनाता जो बहुत खतरनाक गुरु शिष्य का संबंध बनाता आध्यात्मिक संबंध का कोई मतलब ही नहीं होता सब संबंध सांसारिक संबंध मात्र सांसारिक अगर हम ऐसा कहें कि संबंध ही संसार है तो कोई नहीं होगी असंग अकेले हो तुम तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अहंकार क्योंकि तुम ही अकेले हो ऐसा नहीं हो और भी अकेले है तुमसे कोई दो कदम आगे है उसके अगर तुम्हें पैरों की ध्वनि भी मिल जाती है कि कोई दो कदम आगे है तो दो कदम आगे का रास्ते की भी खबर मिल जाती कोई तुमसे दो कदम पीछे है कोई तुम्हारे साथ है कोई दूर है ये सब चारों तरफ हजार हजार अनंत अनंत आत्माएं यात्रा कर रही इस यात्रा में सब संगी साथी है फासला आगे पीछे का है इससे जितना फायदा ले सको वो लेना लेकिन इसको गुलामी मत बनाना ये गुलामी संबंध बनाने से शुरू हो जाती है इसलिए पर्वतता से बचना संबंध से बचना आध्यात्मिक संबंध से सदा बचना सांसारिक संबंध उतना खतरनाक नहीं क्योंकि संसार का मतलब ही संबंध है वहां कोई इतनी अड़चन की बात नहीं और जहां से तुम्हें खबर मिले वहां से खबर ले लेना और ये नहीं कह रहा हूं मैं कि तुम धन्यवाद मत देना ये नहीं कह रहा हूं इसलिए कठिनाई होती इसलिए जटिलता जा हो जाती कोई अनुग्रह मांगे ये गलत तुम धन्यवाद ना दो तो उतना ही गलत है नील के पत्थर को भी धन्यवाद तो दे ही देना चाहते वक्त कि तेरी बड़ी कृपा वो सुने या ना सुने तो इससे बड़ी भ्रांति होती है जब जब जब हम कहते हैं कि गुरु अनुग्रह ना मांगे तो आमतौर से आदमी के अहंकार को एक रस मिलता है वो सोचता बिल्कुल ठीक किसी को धन्यवाद भी देने की जरूरत नहीं तब भूल हो रही बिल्कुल दूसरे पहलू से बात को पकड़ा जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम धन्यवाद मत दे देना ये मैं ये कह रहा हूं कि कोई अनुग्रह मांगे ये गलत है लेकिन तुम अनुग्रहित ना हो तो उतना ही गलत हो जाए तुम तो अनुग्रही होना ही लेकिन वो अनुग्रह बांधेगा नहीं क्योंकि जो मांगा नहीं जाता वो कभी नहीं बांधता जो दान है वो कभी नहीं मांग बांधता है अगर मैंने तुम्हें धन्यवाद दिया है तो वो कभी नहीं बांधता और अगर तुमने मांगा है फिर मैं दूं या ना दूं दूपद्रव शुरू हो जाता है और जहां से तुम्हें झलक मिले उसकी वहां से झलक को ले लेना और वो झलक चूंकि दूसरे से आई है इसलिए बहुत स्थायी नहीं होगी वो खोएगी बार बार स्थाई तो वही होगी जो तुम्हारी है इसलिए उसे तुम्हें तो बार बार बार बार लेना पड़ेगा और अगर डरते हो परतनता से तो अपनी खोज ना, नातनता से डरने से कुछ भी ना होगा दूसरे पर निर्भर होने का भय भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम पर परतंत्र हो जाऊं तो भी संबंधित हो गया और तुमसे डर के बाद जाऊं तो भी संबंधित हो गया और परतंत्र हो गया इसलिए चुपचाप लेना धन्यवाद देना बढ़ जाना और अगर लगे कि कुछ है जो आता है और खो जाता है तो फिर अपना स्रोत खोजना जहां से वो कभी ना खोए जहां से खोने का कोई उपाय न रह जाए अपनी संपदा ही अनंत हो सकती है दूसरे से मिला हुआ दान चुक ही जाता है भिखारी मत बन जाना कि दूसरे से ही मांगते चले जाओ तो दूसरे से मिला हुआ भी तुम्हें अपने ही खोज पर ले जाए और ये तभी होगा जब तुम दूसरे से कोई संबंध नहीं बनाते हो धन्यवाद तो देके आगे बढ़ जाते हो इससे संबंधित है और इसको मनुष्य के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके साथ कोई सरोकार नहीं है उसमें बॉलि चल रही है तो कथों की चलने से रुख है ना या प्रवचे ना, ना में मतलब कि ये जिसको पसंद करता है उसको मिलता है तो वो पसंदी का पसंद का प्रश्न कैसे आया असल में मैंने ये नहीं कहा कि उसमें आप में उसकी कोई रुचि नहीं है ये मैंने नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा की परमात्मा की आप में कोई रुचि नहीं है उसकी रुचि न हो तो आप हो ही नहीं सकते ये मैं, ये मैंने नहीं कहा यह मैंने नहीं कहा और ये भी मैंने नहीं कहा कि वो आपके प्रति तथस्ट यह भी मैंने नहीं कहा और हो भी नहीं सकता तथस्थ क्योंकि आप उससे कुछ अलग नहीं हो आप उसके ही फैले हुए विस्तार हो जो कहा वो मैंने ये कहा कि आप में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है ये दोनों बातों में फर्क है आप में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं है आपके लिए वो नियम से बाहर नहीं जाएगी सकती। और अगर आप अपने सिर पे पत्थर मारेंगे तो लहू बहेगा और प्रकृति आप में विशेष रुचि ना लेगी रुचि तो पूरी ले रही क्योंकि खून जब बह रहा है वो भी रुचि है वो भी उसके द्वारा बह रहा है आपने जो किया उसमें पूरी रुचि ली गई है आप अगर नदी में बहकर डूब रहे हैं तब भी प्रकृति पूरी रुचि ले रही डुबाने में दे ले रही लेकिन है लेकिन विशेष रुचि नहीं कोई स्पेशल कोई अतिरिक्त आप में कोई रुचि नहीं है कि नियम तो था डुबाने का और बचाया जाए नियम तो था कि आप जब छत पर से गिरें तो सिर टूट जाए लेकिन सर पर से गिरे और सिर न टूटे ऐसी विशेष रुचि नहीं है जिन्होंने ईश्वर को व्यक्ति माना उन्होंने इस तरह की विशेष रुचियों का फिक्शन खड़ा किया है कि प्रहलाद को वो जलाएगा नहीं आग में पहाड़ से गिराओ तो चोट नहीं लगेगी ये जो कहानियां हैं ये हमारी आकांक्षाएं है ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा हो इतनी विशेष रुचि हम में हो हम उसके केंद्र बन जाए ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रुचि नहीं मैं ये कह रहा हूं कि उसकी रुचि नियम में है शक्ति की रुचि सदा नियम में होती है व्यक्ति की रुचि विशेष बन सकती व्यक्ति पक्षपाती हो सकता है शक्ति सदा निष्पक्ष निष्पक्षता ही उसकी रुचि है इसलिए जो नियम में होगा वो होगा जो नियम में नहीं होगा वो नहीं होगा परमात्मा की तरफ से मेरेकल नहीं हो सकते चमत्कार नहीं हो सकते और वो जो दूसरा सूत्र आप कह रहे हैं कठोपनिषद का उसके मतलब बहुत और है उसमें कहा गया है उसकी जिसके प्रति पसंद होती है तो वो जिस पे प्रसन्न होता वो जिस पे आनंदित होता उसे ही मिलता है स्वभावता आप कहेंगे ये तो वही बात हो गई कि तो उसकी विशेष रुचि जिसमें होती नहीं ये बात नहीं है। असल में आदमी की बड़ी तकलीफ है और जब हमें किसी सत्य को कहना होता है तो उसके बहुत पहलू है असल में जिनको वो मिला है उनका यह कहना है जिनको वो मिला है उनका यह कहना है कि हमारे प्रयास से क्या हो सकता था हम क्या थे हम तो ना कुछ थे हम तो धूल के कण भी ना थे फिर भी हमें वो मिल गया और अगर हमने दो घड़ी ध्यान किया था तो उसका भी क्या मूल्य था कि हम दो घड़ी चुप बैठ गए थे तो जो मिला है वो अमूल्य तो जो हमने किया था और जो मिला है इसमें कोई तालमेल ही नहीं तो जिनको मिला है वो कहते हैं कि नहीं ये अपने प्रयास का फल नहीं ये उसकी कृपा है उसने पसंद किया तो मिल गया अन्य हम क्या खोज पाते हैं। ये निर्हंकार व्यक्ति का कहना है जिसको पाके पता चला है कि अपने से क्या हो सकता था लेकिन ये जिनको नहीं मिला है अगर उनकी धारणा बन जाए तो बहुत खतरनाक जिनको मिला है उनकी तरफ से तो यह कहना बड़ा सुरुचिपूर्ण है और बहुत इसमें बड़ा ही सुसंस्कृत भाव है यानी वो ये कह रहे हैं कि हम कौन थे कि वो हमें मिलता हमारी क्या ताकत थी हमारी क्या सामर्थ्य थी हमारा क्या अधिकार था हम कहा दावेदार थे हम तो कुछ भी न थे फिर भी वो हमें मिल गया उसकी ही कृपा है हमारा कोई प्रयास नहीं ये उनका कहना तो उचित है उनके कहने का मतलब सिर्फ यह है कि ये किसी प्रयास भर से नहीं मिल गया ये कोई हमारी अहंकार की उपलब्धि नहीं है ये कोई अचीवमेंट नहीं है ये प्रसाद है ये उनका कहना तो बिल्कुल ठीक है लेकिन कठोपनिषित पढ़ के आप दिक्कत में पड़ जाओगे सभी शास्त्रों को पढ़ के आदमी दिक्कत में पड़ा है क्योंकि वो कहना है जानने वालों का और पढ़ रहे हैं न जानने वाले और वो उसको अपना कहना बना रहे तो ना जानने वाला कहता है कि ठीक है फिर हमें क्या करना है जब वो उसकी पसंद से ही मिलता है तो हम परेशान क्यों है? जिस जिसप उसकी इच्छा होती उसी को मिलता है तो जब उसकी इच्छा होगी तब मिल जाएगा तो हम क्यों परेशान हम क्यों कुछ करें तो जो निर अहंकार का दावा था वो हमारे लिए आलस्य की रक्षा बन जाता ये इतना बड़ा परिवर्तन है इन दोनों में कि जमीन आसमान का फर्क जो शून्यता का भाव था वो हमारे लिए प्रमाद बन जाता हम कहते हैं तो जिसको मिलना है उसको मिलेगा जिसको नहीं मिलना नहीं मिलेगा अब अगस्तीन का एक वचन है इससे मिलता जुलता जिसमें वो कहता है कि जिसको उसने चाहा अच्छा बनाया जिसको उसने चाहा बुरा बनाया बड़ा खतरनाक मालूम होता है क्योंकि अगर ये उसकी चाह से हो गया कि जिसको उसने अच्छा बनाया था अच्छा बनाया और जिसको बुरा बनाना था उसको बुरा बनाया तो बात खत्म हो गई और हद पागल परमात्मा है कि किसी को बुरा बनाना चाहता है और किसी को अच्छा बनाना चाहता है न जानने वाला जब इसको पढ़ेगा इसके अर्थ बड़े खतरनाक है लेकिन अगस्तीन जो कह रहा है वो कुछ और ही बात कह रहा है वो अच्छे आदमी से कह रहा है कि तू अहंकार मत कर अच्छा है तो जिसको उसने चाहा अच्छा बनाया वो बुरे आदमी से कह रहा परेशान मत हो चिंता से मत घेस उसने जिसको बुरा बनाया बुरा बनाया वो बुरे आदमी का भी दंस खींच रहा है वो अच्छे आदमी का भी दंस खींच रहा है लेकिन वो जानने वाले की तरफ से लेकिन बुरा आदमी सुन रहा है वो कह रहा तो फिर ठीक है तो फिर मैं बुराई करूं क्योंकि अपना तो कोई सवाल ही नहीं है जिससे तो उसने बुरा करवाया वो बुरा कर रहा है और अच्छे आदमी की भी यात्रा शिथिल पड़ गई क्योंकि वो कह रहा है कि अब क्या होना है वो जिसको अच्छा बनाता है बना देता है जिसको नहीं बनाता नहीं बनाता तब जिंदगी बड़ी बेमानी हो जाती सारे दुनिया में शास्त्रों से ऐसा हुआ क्योंकि शास्त्र है उनके कहे हुए वचन जो जानते हैं और निश्चित जो जानता वो शास्त्र पढ़ने कहे के लिए जाएगा जो नहीं जानता वो शास्त्र पढ़ने चला जाता फिर दोनों के बीच उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान के बीच फर्क है और जो व्याख्या हम करते हैं वो हमारी वो हमारी व्याख्या नहीं इसलिए मेरी इधर ख्याल में आता है कि दो तरह के शास्त्र रचे जाने चाहिए ज्ञानियों के कहे हुए अज्ञानियों के पढ़ने के लिए अलग ज्ञानियों के कहे हुए बिल्कुल छिपा देने चाहिए अज्ञानियों के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए क्योंकि अज्ञानी उनसे अर्थ तो अपना ही निकालेगा और तब सब विकृत हो जाता है सब विकृत हो गए हैं मेरी बात ख्याल में आती है और जो कहता है कि मैं तुम पर सच्ची बात करूंगा तो जानना की वो सच्ची बात नहीं कर सकते लेकिन इस प्रकार सच्ची बात देने वाले बहुत से व्यक्तियों में उनके द्वारा उपलब्ध सच्ची बात से लोगों को ठीक शास्त्रीय ढंग से कुंडलने की प्रक्रिया होती क्या वे प्रामाणिक नहीं है क्या वे झूठी सूद प्रक्रियाएं है क्यों और करे? हम्म ये भी समझने की बात है असल में दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका नकली सिक्का ना हो सके दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका फॉल्स क्वाइन ना बनाया जा सके सभी चीजों के नकली हिस्से भी हैं और नकली पहलू भी हैं और अक्सर ऐसा होता है कि नकली सिक्का ज्यादा चमकदार होता है उसे होना पड़ता है क्योंकि चमक से वो चलेगा असली पन से तो चलता नहीं असली सिक्का बेचमक का हो तो भी चलता है नकली सिक्का दावेदार भी होता है क्योंकि असलीपन की जो कमी है वो दावे से पूरी करनी पड़ती है और नकली सिक्का एकदम आसान होता है क्योंकि वो उसका कोई मूल्य तो होता नहीं तो जितनी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं सबका काउंटर पार्ट भी है ऐसी कोई आध्यात्मिक को उपलब्धि नहीं है जिसका फॉल्स झूठा काउंटर पार्ट नहीं है अगर असली कुंडलनी है तो नकली कुलनी भी है नकली कुनी का क्या मतलब है और अगर असली चक्र है तो नकली चक्र भी है और अगर असली योग की प्रक्रियाएं हैं तो नकली प्रक्रियाएं हैं। फर्क एक ही है और वो फर्क यह है कि सब असली आध्यात्मिक तल में घटित होता है और सब नकली साइकिक मनस के तल में घटित होता है अब जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को चित्त की गहराइयों में प्रवेश मिले तो उसे बहुत से अनुभव होने शुरू होंगे जैसे उसे सुगंध आ सकती है बहुत अनूठी जो उसने कभी नहीं जानी संगीत सुनाई पड़ सकता है बहुत अलौकिक जो उसने कभी नहीं सुना रंग दिखाई पड़ सकते हैं ऐसे जैसे कि पृथ्वी पर होते ही नहीं लेकिन ये सब की सब बातें हिप्नोसिस से तत्काल पैदा की जा सकती है बिना कठिनाई के रंग पैदा किए जा सकते हैं ध्वनिया पैदा की जा सकती हैं स्वाद पैदा किया जा सकता है सुगंध पैदा की जा सकती है और इसके लिए किसी साधना से गुजरने की जरूरत नहीं इसके लिए सिर्फ बेहोश होने की जरूरत है और तब जो भी सजेस्ट किया जाए बाहर से वो भीतर घटित हो जाए अब ये क्वाइन है ध्यान में जो जो घटित होता है वो सब का सब हिप्रोसिस से भी घटित हो सकता है लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। वो सिर्फ डाला गया है और ड्रीम है स्वप्न जैसा है अब जैसे तुम एक स्त्री को प्रेम कर सकते हो जागते हुए भी स्वप्न में भी कर और आवश्यक नहीं है कि स्वप्न की जो स्त्री है वो जागने वाली स्त्री से कम सुंदर हो अक्सर ज्यादा होगी और समझ लो कि एक आदमी अगर सोए और फिर उठे ना सपना ही देखता रहे तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि जो वो देख रहा है वो असली स्त्री है कि जो वो देख रहा है वो सपना है कैसे पता चलेगा वो तो नींद टूटे तभी वो जांच कर सकता है कह जो मैं देख रहा था वो सपना था तो इस तरह की प्रक्रियाएं हैं जिनसे तुम्हारे भीतर सभी तरह के सपने पैदा किए जा सकते हैं कुंडलियों का सपना पैदा किया जा सकता है चक्रों के सपने पैदा किए जा सकते हैं अनुभूतियों के सपने पैदा किए जा सकते हैं और अगर तुम उन सपनों में लीन रहो और वो इतने सुखद हैं कि तोड़ने का मन न होगा और ऐसे सपने हैं जिनको सपना कहना मुश्किल क्योंकि वो जागते में चलते हैं देवा स्वप्न है डेड्रीम से और उनको साधा जा सकता है तो तुम उनको जिंदगी भर साथ के गुजार सकते हो और तुम आखिर में पाओगे तुम कहीं भी नहीं पहुंचे हो तुम सिर्फ एक लंबा सपना देखते हो इन सपनों को पैदा करने की भी तरकीबें हैं व्यवस्थाएं हैं और दूसरा व्यक्ति तुम में इनको पैदा कर सकता है और तुम्हें तय करना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों में फर्क क्या क्योंकि दूसरे का तुम्हें पता नहीं अगर एक आदमी को कभी असली सिक्का न मिला हो और नकली सिक्का ही हाथ में मिला हो तो वो कैसे तय करेगा कि ये नकली नकली के लिए असली भी मिल जाना जरूरी तो जिस दिन व्यक्ति को कुंडलनी का आविर्भाव होगा उस दिन वो फर्क कर पाएगा कि इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है ये तो बात ही और और ध्यान रहे शास्त्रोक्त तो कुंडलनी जो है वो फॉल्स होगी उसके कारण अभी तुम्हें मैं एक सीक्रेट की बात कहता करता उसके कारण और बड़ा राज असल में जो भी बुद्धिमान लोग इस पृथ्वी पर हुए हैं उन सब ने प्रत्येक शास्त्र में कुछ बुनियादी भूल छोड़ दी है जो कि पहचान के लिए कुछ बुनियादी भूल छोड़ दी जैसे मैंने तुमसे कहा कि इस मकान में मैंने तुम्हें खबर दी इस मकान के बाहर के इस मकान में पांच कमरे छह कमरे ये मैं जानता हूं मैंने तुमसे कहा पांच कमरे एक दिन तुम आया और तुमने कहा कि वो मैं मकान देखा है आपने बिल्कुल ठीक कहा था बिल्कुल पांच ही कमरे तो मैं जानता हूं कि तुम किसी झूठे कमरे मकान में हो आए तुमने कोई सपना देखा कमरे तुम कमरे तो वहां छह वो एक कमरा बचाया गया हमेशा के लिए वो तुम्हें खबर देता है कि तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ अगर बिल्कुल शास्त्रोक्त हो तो समझना कि नहीं हुआ फ़ॉल्स क्योंकि शास्त्र में एक कमरा सदा बचाया गया उसे है उसे बचाना बहुत जरूरी तो अगर तुमको बिल्कुल किताब में लिखे ढंग से सब हो रहा हो तो समझना की कि किताब प्रोजेक्ट हो रही है लेकिन जिस दिन तुमको किताब में लिखे हुए ढंग से नहीं किसी और ढंग से कुछ हो जिसमें कि कहीं किताब से मेल भी खाता हो और कहीं नहीं भी मेल खाता हो उस दिन तुम जानना कि तुम किसी असली ट्रैक पर चल रहे हो जहां चीजें तुम्हें साफ हो रही जहां तुम शास्त्र कोई सिर्फ कल्पना में तरो तरो तरो नहीं चले जा रहे हो। तो जब कुंडलनी तुम्हें ठीक से जगेगी तब तुम जांच पाओगे कि अरे शास्त्र में कहा कुछ कुछ तरकीब है लेकिन वो तुम्हें उसके पहले पता नहीं चल सकती और प्रत्येक शास्त्र को अनिवार्य रूप से कुछ चीजें छोड़ देनी पड़ी नहीं तो कभी भी तय करना मुश्किल हो जाए मेरे एक शिक्षक थे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे कभी भी मैं किसी किताब का नाम लूं तो वो कहे हा मैंने पढ़ी एक दिन मैंने झूठी ही किताब का नाम लिया जो है ही नहीं ना वो लेखक है न वो किताब है मैंने उनसे कहा आपने फल लेखक की कि किताब पढ़ी बड़ी अद्भुत किताब उन्होंने कहा मैंने पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि अब जो पहली पढ़ी हुई दावे थे वो भी गड़बड़ हो गए क्योंकि न ये कोई लेखक है और न ये कोई किताब है मैंने कहा अब इस किताब को आप मुझे मौजूद करवा के बता दें तो बाकी दावों के संबंध में बात होगी बाकी अब खत्म हो गई बात वो कहने क्या मतलब किताब नहीं तो मैंने कहा आपके जांच के लिए अब इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था जो जानते हैं वो तुम्हें फौरन पकड़ लेंगे अगर तुम्हें बिल्कुल शास्त्रोक्त हो रहा तुम फंस जाओगे क्योंकि वहां कुछ गैप छोड़ा गया है कुछ गलत जोड़ा गया है कुछ सही छोड़ दिया गया है जो कि अनिवार्य था नहीं तो पहचान बहुत मुश्किल है कि किसको क्या हो रहा है पर ये जो शास्त्रोक्त है ये पैदा किया जा सकता है सभी चीजें पैदा की जा सकती आदमी के मन की क्षमता कम नहीं है और इसके पहले कि वो आत्मा में प्रवेश करे मन बहुत तरह के धोखे दे सकता है और धोखा अगर वो खुद देना चाहे तब तो बहुत ही आसान है तो मैं ये कहता हूं कि व्यवस्था से दावे से शास्त्र से नियम से उतना नहीं है सवाल और सवाल बहुत दूसरा है फिर इसके पहचान के और भी रास्ते इसके पहचान के और भी रास्ते हैं कि तुम्हें जो हो रहा है वो असली है या झूठ एक आदमी दिन में पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझती सपने में भी पानी पीता है लेकिन प्यास नहीं बुझती सुबह जाग के वो पाता है कि गौठ सूख रहे हैं और गलत अड़फ रहा है क्योंकि तो सपने का पानी प्यास नहीं बुझा सकता असली पानी प्यास बुझा सकता है तो तुमने पानी जो पिया था वो असली था या नकली ये तुम्हारी प्यास बताएगी कि प्यास बुझी कि नहीं बुझी तो जिन कुंडली जागरण करने वालों किया, की या जिनकी जागृत होगी तुम बात कर रहे हो वो अभी भी तलाश कर रहे हैं भी खोज रहे वो ये भी कह रहे हैं कि हमें ये हो गया और वो खोज भी उनकी जारी है वो कहते हैं हमें पानी भी मिल गया और अभी भी कह रहे हैं सरोवर का पता क्या है परसों ही एक मित्र आए थे वो कहते हैं मुझे निर्विचार स्थिति उपलब्ध हो गई और मुझसे पूछना है कि ध्यान कैसे करें तब क्या किया जाए अब मैं कैसे कहूं उनसे कि क्या तुम्हारे साथ क्या किया किया जाए तुम कह रहे हो निर्विचार स्थिति उपलब्ध हो गई है विचार शांत हो गए, और ध्यान का रास्ता बता क्या मतलब होता है इसका? एक आदमी कह रहा है कुंडलनी जग गई वो कहता मन शांत नहीं होता एक आदमी कहता कुंडलनी तो जग गई लेकिन ये सेक्स से कैसे छुटकारा मिले तो अवांतर उपाय भी है कि जो हुआ है वो सच में हुआ है अगर सच में हुआ है तो खोज खत्म हो गई अगर भगवान भी उससे कहे कि थोड़ी शांति हम देने आए तो वो कहेगा अपने पास रखो हमें कोई जरूरत नहीं अगर भगवान भी आ और कहे कि हम कुछ आनंद तुम्हें देना चाहते हैं बड़े प्रसन्न तो कहेगा तो आप उसको बचा लो और थोड़े ज्यादा प्रसन्न हो जाओ हमसे कुछ लेना हो तो ले जाओ तो उसको जांचने के लिए तुम तो उस व्यक्तित्व में भी देखना कि और क्या हुआ है अब एक आदमी कहता है कि उसे समाधि लग जाती है वो छह दिन मिट्टी के नीचे पड़ा रह जाता है वो बिल्कुल ठीक पड़ा रह जाता है गड्ढे से जिंदा निकल आता है लेकिन घर में अगर रुपये छोड़ दो तो वो चोरी कर सकता है मौका मिल जाए तो शराब पी सकता और उस आदमी को अगर तुम्हें पता ना हो कि उसको समाधि लग गई तो, तो तुम उसमें कुछ भी ना पाओ उसमें कुछ भी नहीं कोई सुगंध नहीं कोई व्यक्तित्व नहीं।, को नहीं कोई चमक नहीं कुछ भी नहीं एक साधारण आदमी नहीं तो उसको समाधि नहीं लग गई वो समाधि की ट्रिक सीख गया वो छह दिन जमीन के अंदर जो रह रहा है वो समाधि नहीं समाधि नहीं है वो छह दिन जमीन के नीचे रहने की अपनी ट्रिक अपनी व्यवस्था है, वो उतना सीख गया है वो प्राणायाम सीख गया है वो को स्थिर करना सीख गया है वो छह दिन जितनी वो छोटे से जमीन का घेरा उसने अंदर बनाया है जिस आयतन का वो जानता है कि उतनी ऑक्सीजन से वो छह दिन काम चला लेता है वो इतनी धीमी सांस लेता है कि जो मिनिमम जिससे ज्यादा लेने में ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होगी उतनी सांस लेकर तो वो छह दिन गुजार देता है वो करीब करीब उस हालत में होता है जिस हालत में साइबेरिया का बालू छ महीने के लिए बर्फ में दबा पड़ा रह जाता है उसको कोई समाधि नहीं लग गई बरसात के बाद मेंढक जमीन में पड़ा रह जाता है आठ महीने पड़ा रहता है उसे कोई समाधि नहीं लग गई वही इसने सीख लिया कुछ भी नहीं हो गया लेकिन जिसको समाधि उपलब्ध हो गई उसको अगर तुम दिन के लिए बंद कर दो, तो वो हो सकता है है, मर जाए। और ये निकला है। क्योंकि समाधि से छह दिन जमीन के नीचे रहने का कोई संबंध नहीं कोई महावीर स्वामी या बुद्ध कहीं मिल जाए और उनको जमीन के पीछे छह दिन रख दो बच के लौटने की आशा नहीं है बच के लौट आए क्योंकि इससे कोई संबंध नहीं है उससे कोई वास्ता ही नहीं है वो बात ही और है। लेकिन ये जचेगा और अगर महावीर निकल पाए और ये निकल पाए तो तीर्थंकर ये असली मालूम पड़ेगा वो नकली सिद्ध हो जाएगा उसके तो इस सारे के सारे जो साइकिक फॉल्स क्वाइंस पैदा किए गए जो मनस ने झूठे झूठी सिक्के पैदा किए उन्होंने अपने झूठे दावे भी पैदा किए उन दावों को सिद्ध करने की पूरी व्यवस्था भी पैदा की और उन्होंने एक अलग ही दुनिया खड़ी कर रखी जिसका कोई लेना देना नहीं, तो कोई संबंध नहीं और असली चीजें उन्होंने छोड़ दी जो असली रूपांतरण थे उनके छह दिन जमीन के नीचे रहने या छह महीने रहने से कोई संबंध नहीं लेकिन इस व्यक्ति का चरित्र क्या है इस व्यक्ति के मनुष्य की शांति कितनी इसके आनंद का क्या हुआ इसका एक पैसा खो जाता है तो ये रात भर सो नहीं पाता और छह दिन जमीन के भीतर रह जाता है इसके इसकी, इसकी सोचना पड़ेगा कि ये इसके असली संबंध क्या है तो मैं जो भी दावेदार हैं कि हम शक्ति बात करते हैं वे कर सकते हैं लेकिन वो शक्ति बात नहीं है वो बहुत गहरे में किसी तरह का सम्मोहन है, है बहुत गहरे में कुछ मैग्नेटिक फोर्सेस का उपयोग है जिनको वो सीख गए और जरूरी नहीं कि वो भी जानते हो उसके पूरे विज्ञान को जानते हो ये भी जरूरी नहीं और ये भी जरूरी नहीं कि वो दावा जो है जान के कर रहे हो कि झूठा है इतने जान है अब एक मदारी को तुम सड़क पर देखते हो कि वह लड़के को लिटाए हुए चादर पर छाती उसकी छाती पर ताबीज रख दिया अब उस लड़के से पूछ रहा है कि फला आदमी के नोट का नंबर क्या है वो नोट का नंबर बता रहा है फला आदमी की घड़ी में कितना बजा है वो घड़ी बता रहा है पूछ रहा है इस आदमी का कान में नाम क्या है वो लड़का नाम बता रहा है और वो सब देखने वालों को सिद्ध हुआ जा रहा है कि ताबीज में कुछ खूबी वो ताबीज उठा लेता है और पूछता है इस आदमी की घड़ी में क्या वो लड़का पड़ा रह जाता वो जवाब नहीं दे पाता ताबीज वो बेच लेता है कि छह आने में ताबीज बेच लेता है तुम ताबीज़ घर के ले छाती पर रख के जिंदगी भर बैठे रहो तो कुछ नहीं होगा अच्छा ऐसा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है कि वो लड़के को सिखाया हुआ है उसने ऐसा नहीं कि वो कहता जब ताबीज उठा लू तो मत बोलना नहीं ऐसा नहीं और ऐसा भी नहीं कि ताबीज में कुछ गुण है लेकिन तरकीब और गहरी और वो वो ख्याल में आए तो बहुत है इसको कहते हैं पोस्ट सजेशन। अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश करें और बेहोश करके उसको कहें कि आंख खोल के इस ताबीज को ठीक से देख लो और जब भी ये ताबीज में तुम्हारी छाती पर रखूंगा और कहूंगा एक दो तीन तुम तत्काल फिर से बेहोश हो जाओगे ये बेहोशी में कहा गया सजेशन जब भी इस ताबीज को मैं तुम्हारी छाती पर रखूंगा तुम पुनः बेहोश हो जाओगे और उस बेहोशी की हालत में इसकी बहुत संभावना है कि वो नोट का नंबर पढ़ा जा सकता है घड़ी देखी जा, इसमें कोई झूठ नहीं जैसे ही वो चादर रखता है और लड़के के ऊपर ताबीज रखता है वो लड़का हेपोनोटिक्स में चला गया वो सम्मि में चला गया अब वो तुम्हारी नोट का नंबर बता पाता है ये कुछ सिखाया हुआ नहीं है वो उस लड़के को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है इस आदमी को भी पता नहीं कि भीतर क्या हो रहा है इस आदमी को एक ट्रिक मालूम है कि एक आदमी को बेहोश करके और कोई भी चीज बता के कह दिया जाए कि पुनः जब भी ये चीज तुम्हारे ऊपर रखी जाएगी तुम बेहोश हो जाओगे तो वो बेहोश हो जाता इतना इसको भी पता है इसके क्या भीतर मेके डायनेमिक्स क्या है इन दोनों को? किसी को कोई पता नहीं क्योंकि जिसको उतना डायनेमिक्स पता हो वो सड़क पर तो मजारी का काम नहीं करता उतना डायनेमिक्स बहुत बड़ी बात है मन का ही है लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात है उतना किसी को भी पूरा पता नहीं उतना पता नहीं है थोड़ी जरूरी है कि बिजली क्या है और बटन दबाने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि बिजली कैसे पैदा होती और यह भी जानना जरूरी नहीं है बिजली की पूरी इंजीनियरिंग क्या है तुम बटन दबाते हो बिजली जल जाती है तुम्हें एक ट्रिक है हर आदमी दबा के बिजली जला लेता है ऐसे ही ट्रिक उसको पता है कि ताबीज रखने से और ये ये करने से ये हो जाता है वो उतना कर ले रहा है आप ताबीज खरीद के ले जाओगे वो ताबीज बिल्कुल बेमानी है क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए सार्थक है जिसके ऊपर पहले उसका प्रयोग किया गया और सम्मोित अवस्था में अपनी छाती पर रख के रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा तब लगेगा कि हम ही कुछ गलत है ताबीज तो ठीक क्योंकि ताबीज को तो काम करते देखा है तो बहुत तरह की मिथ्या झूठी मिथ्या और झूठी इस अर्थों में नहीं कि वो कुछ भी नहीं मिथ्या और झूठी इस अर्थों में कोई स्पिरिचुअल नहीं है आध्यात्मिक नहीं सिर्फ मानसिक घटनाएं और सब चीजों की मानसिक पैरल घटनाएं संभव है सभी चीजों की की जा हैं, दूसरा आदमी पैदा कर सकता और दावेदार उतनी कर सकता है गैर-दावेदार ज़्यादा कर सकता है, पर ये हो जाएगा तुम्हें मैं करने वाला हूँ और जब हो जाएगा तो तुम मुझसे बंधे रह जाओगे कोई सवाल नहीं है वो एक शून्य की भांति हो गया है वैसा आदमी तुम उसके पास भी जाते हो तो कुछ होना शुरू हो जाता है ये उसको उसको ख्याल ही नहीं है कि ये हो रहा है एक बहुत पुरानी रोमन कहानी है कि एक बड़ा संत हुआ और उसके चरित्र की सुगंध और उसके ज्ञान की किरणें देवताओं तक पहुंच गई और देवताओं ने आके उससे कहा कि तुम कुछ वरदान मांग लो तुम जो कहो हम करने को तैयार है लेकिन उस फकीर ने कहा कि जो होना था वो हो चुका है और तुम मुझे मुश्किल में मत डालो क्योंकि तुम कहते हो मांगो अगर मैं न मांगू तो अशिष्टता होती और मांगने को मुझे कुछ बचा नहीं है बल्कि जो मैंने कभी नहीं मांगा था वो सब हो गया है तो तुम मुझे क्षमा करो इस झंझट में मुझे मत डालो इस मांगने की कठिनाई मुझ पर पैदा मत करो लेकिन वो देवता तो और भी क्योंकि अब तो ये सुगंध और भी जोर से उठी इस आदमी की कि जो मांगने के बाहर हो गया उन्होंने कहा कि तब तो तुम कुछ मांग ही लो और हम अब न जाएंगे ने ने कि बड़ी हो तो कुछ दे दो कि मैं क्या मांगू मुझे सोचता नहीं क्योंकि मेरी कोई मांग नहीं तुम ही कुछ दे दो मैं ले लूंगा तुम देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें ऐसी शक्ति दिए देते हैं कि तुम जिससे छूओगे वो मुर्दा भी होगा तो जिंदा हो जाएगा बीमार होगा तो बीमारी ठीक हो, हो जाएगी उसने कहा कि ये तो बड़ा काम हो जाएगा ये बड़ा काम हो जाएगा और इससे जो ठीक होगा वो तो ठीक है मेरा क्या होगा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा क्योंकि मुझको ये लगने लगेगा मैं ठीक कर रहा हूं ये जो बीमार ठीक हो जाएगा वो तो ठीक लेकिन मैं बीमार हो जाऊंगा उसने कहा कि मेरे बाबत क्या ख्याल है क्योंकि एक मुर्दे को मैं छूंगा वो जिंदा हो जाएगा तो मुझे लगेगा मैं जिंदा कर रहा हूं तो वो तो जिंदा हो जाएगा मैं मर जाऊंगा मुझे मत मारो मुझ पर कृपा करो ऐसा कुछ करो कि मुझे पता न चले तुम देवताओं ने कहा हम ऐसा कुछ करते हैं तुम्हारी छाया जहां पड़ेगी वहां कोई बीमार होगा तो ठीक हो जाएगा कोई मुर्दा होगा तो जिंदा हो जाएगा उसने कहा यह ठीक और इतनी और कृपा करो कि मेरी गर्दन पीछे की तरफ न मुड़ सके नहीं तो छाया से भी दिक्कत हो जाएगी अपनी छाया तो मेरी गर्दन अब पीछे ना मुड़े वो गरदान पूरा हो गया उस फकीर की गर्दन मुड़नी बंद हो गई वो गांव गांव चलता रहता है अगर कुमलाए हुए फूल को उसकी छाया पड़ जाती तो वो खिल जाता लेकिन तब तक वो जा चुका होता क्योंकि उसकी गर्दन पीछे मुड़ सकती नहीं थी उसे कभी पता नहीं चला और जब वो मरा तो उसने देवताओं से पूछा कि तुमने जो दिया था वो हुआ भी कि नहीं क्योंकि, क्योंकि हमको पता नहीं चल पाया तो मुझे लगता है ये कहानी प्रीतिकर तो घटना तो घटती है ऐसी ही घटती है पर वो छाया से घटती और गर्दन भी नहीं मुड़ती पर शून्य होना चाहिए उसकी शर्त नहीं तो गर्दन मुड़ जाएगी अगर जरा सा भी अहंकार शेष रहा तो पीछे लौट कर देखने का मन होगा कि क्या हुआ कि नहीं हुआ और अगर हो गया तो फिर मैंने किया है उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो शून्य जहां घटता है वहां आसपास शक्तिपात जैसी बहुत साधारण बातें बहुत बड़ी बातें नहीं वो ऐसे ही घटने लगती हैं जैसे सूरज निकलता फूल खिलने लगते बस ऐसे ही नदी बहती है जड़ों को पानी मिल जाता है बस ऐसे ही नड़ी दावा करती है ना बोर्ड लगाती रास्ते पर कि मैंने इतने जाड़ों को पानी दे दिया इतनों में फूल खिल रहे हैं ये तो कुछ कोई सवाल नहीं है ये नदी का इसको पता नहीं चलता जब तक फूल करते तब तो कहते तो नदी सागर पहुंच गई होती तो कहां फुर्सत रुक के देखने की भी सुविधा कहां पीछे लौट के मुड़ने का उपाय कहा ऐसी तो स्थिति में जो घटता है उसका तो आध्यात्मिक मूल्य है लेकिन जहां अहंकार है करता है जहाँ कोई कह रहा है मैं कर रहा हूं तो वहां फिर साइकिक फैन है फिर मनस की घटनाएं है और वो सम्मोहन से ज्यादा नहीं है और पूछ में दो तीन बातें समझनी चाहिए असल में सम्मोहन एक विज्ञान है और अगर सम्मोहन का तुम्हें धोखा देने के लिए उपयोग किया जाए तो किया जा सकता है लेकिन सम्मोहन का उपयोग तुम्हारी सहायता के लिए भी किया जा सकता है, और सभी विज्ञान दुधारी तलवार है णु की शक्ति है वो खेत में गेहूं भी पैदा कर सकती है और गेहूं खाने वाले को भी दुनिया से मिटा सकती है दोनों काम हो सकते हैं दोनों ही अणु की शक्ति ये बिजली घर में हवा भी दे रही है और इसका तुम्हें शाख लगे तो तुम्हारे प्राण भी ले सकती है लेकिन इससे तुम बिजली को कभी जिम्मेदार न ठहरा पाओ तो सम्मोहन अगर कोई अहंकार सम्मोहन का उपयोग करे और दूसरे को दबाने और दूसरे को मिटाने और दूसरे में कुछ इल्यूजन्स और सपने पैदा करने के लिए तो किया जा सकता है लेकिन इससे उल्टा भी किया जा सकता है सम्मोहन तो सिर्फ तथस्थ शक्ति है वो तो एक साइंस है उससे तुम्हारे भीतर जो सपने चल रहे हैं उनको तोड़ने का भी काम किया जा सकता है और तुम्हारे जो इलूजन डीप रूटेड है उनको भी उखाड़ा जा सकता है तो मेरी जो प्रक्रिया है उसके प्राथमिक चरण सम्मोहन के ही है लेकिन उसके साथ एक बुनियादी तत्व और जुड़ा हुआ है जो तुम्हारी रक्षा करेगा और जो तुम्हें सम्मोहित न होने देगा और वो है साक्षी भाव बस सम्मोहन में और ध्यान में उतना ही फर्क लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क है जब तुम्हें कोई सम्मोहित करता है तो वो तुम्हें मूर्छित करना चाहता है क्योंकि तुम मूर्छित हो जाओ तो ही फिर तुम्हारे साथ कुछ किया जा सकता जब मैं कह रहा हूं कि ध्यान में सम्मोहन का उपयोग है लेकिन तुम साक्षी रहो पीछे तुम पूरे समय जागे रहो जो हो रहा है उसे जानते रहो तब तुम्हारे साथ कुछ भी तुम्हारे विपरीत नहीं किया जा सकता तुम सदा मौजूद हो सम्मोहन के वही सुझाव तुम्हें बेहोश करने के काम में लाया जा सकते हैं वही सुझाव तुम्हारी बेहोशी तोड़ने के भी काम में लाया जाते तो जिसे मैं ध्यान कहता हूं उसके प्राथमिक चरण सबके सब सम्मोहन के है और होंगे ही क्योंकि तुम्हारी कोई भी यात्रा आत्मा की तरफ तुम्हारे मन से ही शुरू होगी क्योंकि तुम मन में हो वो तुम्हारी जगह है जहां तुम हो वहीं से तो यात्रा शुरू होगी लेकिन वो यात्रा दो तरह की हो सकती है या तो तुम्हें मन के भीतर एक चक्रीले पथ पर डाल दे कि तुम मन के भीतर चक्कर लगाने लगो कोल्हू के बैल की तरह चलने लगो तब यात्रा तो बहुत होगी लेकिन मन के बाहर तुम ना निकल पाओगे वो यात्रा ऐसी भी हो सकती तुम्हें मन के किनारे पर ले जाओ और मन के बाहर छलांग लगाने की जगह पे पहुंचा दे दोनों हालत में तुम्हारे प्राथमिक चरण मन के भीतर ही पड़ेंगे तो सम्मोहन का भी प्राथमिक रूप वही है जो ध्यान का है लेकिन अंतिम रूप भिन्न है और दोनों का लक्ष्य भिन्न है और दोनों की प्रक्रिया में एक बुनियादी तत्व भिन्न है सम्मोहन चाहता है तत्काल मूर्चा नींद सो जाओ इसलिए सम्मोहन का सारा सुझाव नींद से शुरू होगा तंद्रा से शुरू होगा सो स्ली फिर बाकी कुछ होगा ध्यान का सारा सुझाव जागो अवेक वहां से होगा पीछे साक्षी पर जोर रहेगा क्योंकि तुम्हारा साक्षी जगा हुआ है तो तुम पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं डाले जा सकते और अगर तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है वो भी तुम्हारे जानते हुए हो रहा है तो एक तो ये ख्याल में लेना जरूरी है और दूसरी बात ये ख्याल में लेना जरूरी है कि जिनको हो रहा है और जिनको नहीं हो रहा उनमें जो फर्क है वो इतना ही है कि जिनको नहीं हो रहा है उनका संकल्प थोड़ा छीन है भयभीत डरे हुए कहीं हो ना जाए इससे भी डरे हुए अभी आदमी कितना अजीब है करने आए हैं आए इसीलिए हैं कि ध्यान हो जाए लेकिन अब डर भी रहे हैं कि कहीं हो ना जाए और जिनको हो रहा है उनको देख के जिनको नहीं हो रहा है उनके मन में ऐसा लगेगा कहीं ऐसे तो नहीं कर रहे बनावटी तो नहीं कर रहे ये डिफेंस मेजर है ये उनके सुरक्षा के हो पाए इस भोर लोग हैं जिनको हो रहा है इससे वो अपने अहंकार को तरक्की भी दे रहे हैं। और ये नहीं जान पा रहे हैं। कि ये कमजोरों को नहीं होता ये शक्तिशाली को होता है और ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि ये बुद्धिहीनों को नहीं होता बुद्धिमानों को होता है एक ईडियट को ना तो सम्मोहित किया जा सकता ना ध्यान में ले जाया जा सकता तो दोनों नहीं किया जा सकता एक जड़ बुद्धि को सम्मोहित भी नहीं किया जा सकता एक पागल आदमी को कोई सम्मोहित कर दे तब में पता चलेगा कि नहीं कर सकता जितनी प्रतिभा का आदमी हो उतनी जल्दी सम्मोहित हो जाए और जितना प्रतिभान हो उतनी देर लग जाएगी लेकिन वो प्रतिभा हीन अपनी सुरक्षा क्या करे वो संकल्प ने अपनी सुरक्षा क्या करे वो कहेगा करे ऐसा मालूम होता है कि इसमें कुछ लोग तो बंद के कर रहे हैं और कुछ जिनको हो रहा है कमजोर शक्ति के लोग हैं जिनकी कोई अपनी शक्ति नहीं इन पे प्रभाव दूसरे को पड़ गया ये करने लगे अभी मैं एक आदमी अमृतसर में मुझे मिलने आया डॉक्टर है पढ़े लिखे आदमी है बूढ़े आदमी रिटायर्ड है वो मुझसे तीसरे दिन माफी मांगने आए उन्होंने मुझसे कहा से माफी मांगने आया हूं क्योंकि मेरे मन में पाप उठा था उसकी मुझे क्षमा चाहिए क्या हुआ मैंने उनसे पूछा पहले दिन जब मैं ध्यान करने आया तो मैं मुझे लगा कि आपने दस पांच आदमी अपने खड़े कर दिए जो बंधन का कुछ भी कर रहे और कुछ कमजोर लोग हैं वो उनकी देखा देखी वो भी करने लगे तो ऐसा मुझे पहले दिन लगा और मैंने कहा दूसरे दिन भी मैं देखूं तो जाके अब क्या हुआ लेकिन दूसरे दिन मैंने अपने दो चार मित्र देखे जिनको हो रहा था वो सब डॉक्टर है तो मैं उनके घर गया मैंने कहा भाई अब मैं ये नहीं मान सकता कि तुमको कोई उन्होंने तैयार किया होगा लेकिन तुम बनके कर रहे थे कि तुमको हो रहा था तो उन्होंने कहा बनके करने का क्या कारण है कल तो हमको भी शक था कि कुछ लोग बनके तो नहीं कर रहे लेकिन आज तो हमें हुआ तो वो डॉक्टर तीसरे दिनों उसको हुआ तो वो दिनों से उससे क्षमा मांगने आया उसने कहा जब आज मुझे हुआ तभी मेरी पूरी भ्रांति गई नहीं तो मैं मान ही नहीं सकता था मुझे ये भी शक हुआ कि पता नहीं ये डॉक्टर भी मिल गए हो कोई आजकल कुछ पक्का तो है ही नहीं कौन क्या करने लगे पता नहीं ये भी मिल गए हो अपने पहचान के तो है लेकिन क्या कहा जा सकता है या किसी प्रभाव में आ गए हो एप्नोटाइज हो गए हो या कुछ हो गया हो लेकिन आज मुझे हुआ है और आज जब मैं घर गया तो उसका छोटा भाई भी डॉक्टर तो उसने कहा कि देखा है आप वो खेल वहां आपको कुछ हुआ कि नहीं तो मैंने उससे कहा कि माफ कर भाई अब मैं कह सकूंगा खेल दो दिन मैंने भी मजाक उड़ाई लेकिन आज मुझे भी हुआ है लेकिन मैं तुझ पे नाराज भी नहीं होगा क्योंकि यही तो मैं भी सोच रहा था जो तू सोच रहा है और उस आदमी ने कहा कि मैं माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मेरे मन में ऐसा ख्याल होता है ये हमारे सुरक्षा के उपाय है जिनको नहीं होगा वो सुरक्षा का इंतजाम करेंगे लेकिन जिनको नहीं हो रहा है उनमें और होने वालों में बहुत इंच भर का ही फासला है सिर्फ संकल्प की थोड़ी सी कमी है अगर तो वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाए संकल्प और, संकल, और संकोच थोड़ा छोड़ सके तो आज ही एक महिला ने मुझे आके कहा कि किसी महिला ने उनको फोन किया कि रजनीश जी के इस प्रयोग में तो कोई नंगा हो जाता कुछ हो जाता तो भले घर की महिलाएं तो फिर आ नहीं सकेंगी तो भले घर की महिलाओं का क्या होगा किसी को यह भी बहम होता है कि हम भले घर की महिला कोई बुरे घर की महिला तो बुरे घर की महिला तो जा सकेगी भले घर की महिला का क्या होगा अब यह सब डिफेंस मेजर है वो तो भले घर की महिला अपने को भला मान के घर रोक लेगी और भले घर की महिला कैसी है अगर एक आदमी नग्न हो रहा है तो जिस महिला को भी अड़चन हो रही वो बुरे घर की महिला है उससे प्रयोजन क्या है तो हमारा मन बहुत अजीब अजीब इंतजाम करता है वो कहता है कि ये सब हम ताकतवर हैं। लेकिन ताकतवर होते तो हो गया होता बुद्धिमान होते तो हो गया होता क्योंकि बुद्धिमान आदमी का पहला लक्षण तो यह है कि जब तक वो खुद ना कर ले तब तक वो कोई निर्णय न लेगा वो ये भी ना कहेगा कि दूसरा झूठा कर रहा है क्योंकि तो मैं कौन हूं यह निर्णय लेने वाला और दूसरे के संबंध में झूठे होने का निर्णय बहुत गिलानीपूर्ण है दूसरे के संबंध वो तो झूठा कर रहा है हम कौन है और मैं कैसे निर्णय करूं कि दूसरा झूठा कर रहा है ये इसी तरह के गलत निर्णय ने तो बड़ी दिक्कत डाली जीसस को लोगों ने थोड़ी माना कि इसको कुछ हुआ नहीं तो सूलि पे ना लटका सब आदमी गड़बड़ है और कुछ भी कह रहा है महावीर को पत्थर ना मारे लोग उनको लग है कि गड़बड़ आदमी है नंगा खड़ा हो गया कुछ हुआ थोड़ी दूसरे आदमी को भीतर क्या हो रहा है हम निर्णायक कैसे तो जब तक मैं न करके कर देख लू तब तक निर्णय न लेना बुद्धिमत्ता का लक्षण और अगर मुझे नहीं हो रहा है तो जो प्रयोग कहा जा रहा है उसको मैं पूरा कर रहा हूं ना इसको थोड़ा जांच कर रू कि मैं उसे पूरा कर रहा हूं अगर मैं पूरा नहीं कर रहा हूं तो होगा कैसे इधर पोरबंदर कह रहा था तो एक आखरी दिन मैंने कहा कि अगर किसी ने 100 डिग्री ताकत नहीं लगाई निन्यानबे डिग्री लगाई तो भी थोड़ी देर में लेकिन मुझे ख्याल में आया कि वो तो कभी नहीं होगा सौ डिग्री होनी चाहिए तो आज मैंने पूरी ताकत लगाई तो हो गया मैं तो सोचता था कि मुझे धीरे धीरे करता रहूंगा होगा धीरे धीरे क्यों कर रहे थे नहीं करो ठीक धीरे धीरे क्यों कर रहे हो धीरे धीरे करने में हम दोनों नावों पे सवार रहना चाहते और दो नाव पर सवार यात्री बहुत कठिनाई में पड़ जाते हैं एक ही नाव अच्छी नरक जाए तो भी एक तो हो लेकिन तो स्वर्ग की नाव पे भी एक पैर रखे नरक की नाव पे भी एक पैर रखे असल में संदिग्ध है मन कि कहा जाना है और डर है कि पता नहीं नरक में सुख मिलेगा कि स्वर्ग में सुख मिलेगा दोनों पे पैर रखे खड़े में दोनों जगह चूक सकती और नदी में प्राणंत हो सकती ऐसा हमारा मन है पूरे वक़्त जाएंगे भी फिर वहां रोग भी लेंगे और नुकसान होता है पूरा प्रयोग करो और दूसरे के बाबत निर्णय मत लो और पूरा प्रयोग जो भी करेगा उसे होना सुनिश्चित है क्योंकि ये विज्ञान की बात कह रहा हूं मैं अब मैं कोई धर्म की बात नहीं कह रहा हूं और ये बिल्कुल ही साइंस का मामला है कि अगर इसमें पूरा हुआ तो होना निश्चित इसमें कोई और उपाय नहीं क्योंकि परमात्मा को मैं शक्ति कह रहा हूं उधर कोई पक्षपात और कोई प्रार्थना वार्थना करने से कि अच्छे कुल में पैदा हुए हैं और फल घर में पैदा हुए हैं सब कुछ चलेगा नहीं कि भारत भूमि में पैदा हो गए तो ऐसे ही पार हो जाएंगे ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल विज्ञान की बात है उसको जो पूरा करेगा उसको परमात्मा भी अगर खिलाफ हो जाए तो रोक नहीं सकता और ना भी हो परमात्मा तो कोई सवाल नहीं पूरा कर रहे हो नहीं इसकी फिक्र करो और सदा निर्णय भीतर के अनुभव से लो बाहर से मत लो अन्यथा भूल हो सकती है <गणगा> Hn Eno shu talk Jin khoja din paya number 12